टॉक नोशो ठोक इलेवेन दीना अनाथ अनाथ एक छो नावे वरणों कवनी जुगति से कछु कछुयुक्ति नवे ये मन चंचल चोर है निशुपासर धावे दीना अनाथ अनाथ एक पार न पावे काम क्रोध में मिल रहो यह है मना भावे करुणा मृपा करूँ चरणन चीत लावे सत संगति सुख पाय के निशोबासर गे अब की बार ये अंधपर कछ् दया कि दिनानाथ अनाथ ये कछु पार न पावे जन गुला बनती अपनों रे अपन लीजिए जन गुला बिनती करे आपकर लीजिए दिनानाथ अनाथ अनाथ ये कछ पार न पावे हे तुमरी मोरे साहब क्या लाऊ सेवा अस्तिर का देखू सब फिरत बहवा सुर नर मुनि दुखिया देखो सुखिया नहीं केवा डंक मारी जमा लुटत है लूटी करत कलेवा अपने अपने ख्याल में सुखिया सब कोई मूल मंत्र नहीं जान ज्ञान दुखिया मेरो अब की बार प्रभु बिनती सुनिए दे का जनगुला बड़ दुखिया दीजे भक्तिदाना रंग रास के बिखरे क्षण रंगोली रचने के क्षण रंग रास के बिखरे प्रण गंध विधुर भ्रमर भीर है स्वर गुलाल भी अधीर है सजने के सपने थे पर धूल धूसरित अबीर है आंसू की पिचकारी है जीवन बदरंग भारी है जल जल कर रा हो गए वंसंती परिमल के वन रंग रास के बिखरे प्रण राोली रचने के क्षण विजी परवात खो गए उलझान प्रतिवाद बो गए शेष बहुत लिखना था पर सार्थक संवाद खो गए असफल संरचना लेकर जाते सब तृष्णा लेकर अधर अधर पर अतृप्ति है सबनम की बूंद लिए तृण रंग रास के बिखरे प्रण रांगोली रचने के क्षण विवस मौन रागनी हुई मसी लेखा दामनी हुई पूनम की बेलाथी पर तमसाव्रत यामिनी हुई दृष्टहीन आंखें लेकर उड़ते हत पाखें लेकर पीड़ा से बोझल पलकें, नैनों में शेष जागरण रंग रास के बिखरे क्षण रंगोली रचने के क्षण रंग रास के बिखरे प्रण जीवन जैसा हम जीते उसमें असफलता सुनिश्चित है उसमें विषाद अंतिम परिणाम है उसमें संताप का ही फल लगेगा कोई अपवाद नहीं हो सकता है निरपवाद रूप से हमारा जीवन सुगंध को उपलब्ध नहीं होता दुर्गंध को उपलब्ध होता है हम सिर्फ मरते हैं महाजीवन का हमें कोई अनुभव नहीं होता है। हम व्यर्थ दो कोणी की बातों में उलझे रहते और समय की धार हमारे पास से गुजर जाती हम पीठ किए रहते समय की तरफ एक भ्रांति जिसमें प्रत्येक मनुष्य जीता है वह यह है कि जैसे मुझे मरना नहीं जैसे सदा दूसरा मरता है और एक अर्थ में यह बात ठीक भी लगती है क्योंकि जब भी मरता है कोई और मरता है तुम तो जब भी किसी को मरते देखते हो किसी और को ही मरते देखते हो तुमने बहुतों को मरते देखा अपने को तो कोई मरते देखता नहीं देखेगा भी नहीं इसलिए यह तर्क मन में बैठता चला जाता है कहीं गहरे में कि मृत्यु औरों पर लागू होती है मुझ पर नहीं मैं तो जीऊंगा मैं तो सदा सदा जीऊंगा दम टूटते टूटते तक आदमी इसी भरोसे में रहता है कि मृत्यु घटने वाली नहीं कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा कोई न कोई बहाना मिल जाएगा कोई न कोई औषधि बचा लेगी कोई चमत्कार होकर ही रहेगा मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं साधारण व्यक्ति मरते मैं असाधारण हूं और यह भ्रांति सबकी है सूफियों में एक कहानी है कि परमात्मा बड़ा मजाकी है और जब भी वो किसी को बनाता है और उसे भेजता है दुनिया में तो आखिरी विदाई के क्षण में उसे पास बुला के कान में कुछ फुसफुसाता फुस आता है हरेक के कान में फुसफुसाता है एक ही बात फुसफुसाता फुस आता है हरेक से एक ही बात कह देता है कि और सब साधारण तू असाधारण प्रत्येक व्यक्ति इसी भ्रांति में जीता है कहे न कहे जाहिर करे न जाहिर करे मगर गहरे में तुम जानते हो तुम असाधारण हो तुम कुछ खास हो छोड़ो इस भ्रम को मृत्यु के समक्ष कोई भी विशिष्ट नहीं और जब मृत्यु के समक्ष ही कोई विशिष्ट नहीं तो जीवन में कैसे विशिष्ट होगा यह विशिष्टता की भ्रांति सिर्फ अहंकार है एक झूठी भावदशा है इस झूठ से कैसे सुगंध निकले इस झूठ से तो दुर्गंध ही निकलेगी इस झूठ में कैसे सफलता के फल लगे सफल का अर्थ ही वही होता है फल का लग जाना फूल का लग जाना जीवन भर दौड़ते हैं लेकिन पहुंचते कहां मार्ग ही मार्ग है मंजिल मिलती ही नहीं फिर भी तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि जिस मार्ग पर मंजिल न मिलती हो क्या उसे मार्ग कहना उचित है ऐसे तो कोल्हू का बैल भी सोचता होगा कि मार्ग पर चल रहा है, दिन भर चलता है चलता ही रहता है लगता है इतना चल रहा हूं कहीं न कहीं पहुंच के रहूंगा ऐसी ही हमारी जिंदगी चलते तो बहुत है कोल्हू के बैल की तरह हमारी गति गोल गोल घूमते पहुंचते कहीं भी नहीं वही क्रोध वही लोभ वही काम वही मोह वही मद वही मत्सर कुछ नया है जीवन में जैसे गाड़ी का चाक घूमता है वही चाक कभी एक आरा ऊपर आ जाता है तो दूसरा आरा नीचे चला जाता है दूसरा आरा ऊपर आ जाता है तो पहला आरा नीचे चला जाता है क्रोध है काम है लोभ है मोह है ये सब आरे हैं तुम्हारे जीवन के चाक के और जीवन का चाक घूमता रहता है और घूमने से ये भ्रांति बनी रहती है कि कुछ हो रहा है कुछ घट रहा है हम कहीं पहुंच रहे हैं जरूर पहुंचते हो कहीं कब्र में पहुंचते हो और कहीं भी नहीं पहुंचते लेकिन कब्र में पहुंच के भी वो जो जीवन भर का धोखा है हम तोड़ना नहीं चाहते कभी कब्रिस्तान पर जाओ कब्रों पर लगे पत्थर पढ़ो तुम चकित होगे मुल्ला मुला नसरुद्दीन एक कब्रिस्तान से गुजरता था उसने संगमरमर का एक पत्थर लगा हुआ देखा पत्थर पे लिखा था यहां शेख अब्दुल्ला सोए हुए हैं मरे अभी भी नहीं सोए हुए मर गए हैं मगर भ्रांति नहीं तोड़ना चाहते मुल्ला ने पत्थर को हिला के कहा कि भैया शेख अब्दुल्ला तुम किसको धोखा दे रहे मर चुके मगर अब भी सोच रहे हो कि सो रहे हो मृत्यु के बाद भी हमने कल्पनाएं कर रखी कि हम जिएंगे, स्वर्ग में जिएंगे, परलोक में जिएंगे। मैं नहीं कहता कि परलोक नहीं है मगर तुम्हारी कल्पनाएं परलोक से कुछ संबंध नहीं रखती तुम्हारी कल्पनाएं तो बस तुम जियोगे इस भ्रांति का ही विस्तार है तुमने जाना नहीं है कि कोई परलोक तुमने इस लोक को भी अभी कहा जाना मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है मैं उनसे पूछता हूं पहले ये तो पूछो कि क्या मृत्यु के पहले जीवन होता है फिर ये दूसरी बात पूछना तुम अभी जीवित हो ये तो पूछो कि मर चुके कभी के कि पैदा ही नहीं हुए सच तो ये है कि पैदा ही नहीं हुए जब तक कोई ब्रह्म को ना जान ले तब तक क्या खाक जन हुआ इसलिए ब्रह्म को जानने वाले को हम दुज कहते ब्राह्मण कहते ब्राह्मण के घर में कोई ब्राह्मण नहीं होता पैदा पैदा तो सभी सूद्र होते हाँ जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है दुझ तो कमाई है ऐसी मुफ्त मिलती नहीं पात्रता चाहिए मगर कुछ भ्रांतियां छोड़ोगे तो नहीं तो समय भागा जा रहा है समय तुम्हें लूटे लिए जा रहा है और तुम मजे से लूट रहे हो तुम इस ख्याल में लूट रहे हो कि तुम्हें और कोई लूट सकता है तुम दुनिया को लूट रहे हो तो तुम्हें यह भ्रांति नहीं हो सकती कि तुम्हें कोई लूट सकता है लेकिन समय अदृश्य है उसके पैरों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ती और एक दिन दरवाजे पे मौत को ले आता है और जब ले आता है तब तो बहुत देर हो गई होती चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत का लोग पछताते हुए मरते मेरे अवलोकन में जो व्यक्ति हंसता हुआ मर सकता है समझना कि उसने जीवन को जाना था जो उत्सव पूर्वक मर सकता है समझना कि उसने जीवन को पहचाना था वो जिया उसका जन्म हुआ था वह द्वज जो रोता मरता है जो मरते मरते दम तक भी एक क्षण और जीनू इसकी चेष्टा करता रहता है जो मरते मरते दम भी जीवन को पकड़े रखता है जीवन के साथ अपने को बांधे रखना चाहता है छूट गई नाव किनारे से टूट गए सब बंधन मगर अभी भी अपने को अटकाए रखना चाहता है किसी बहाने कुछ देर और सही थोड़ी देर और सही जीवन भर रहे तब कुछ ना किया थोड़ी देर और रह लोगे तो क्या करोगे कहते हैं महान सिकंदर जब मर रहा था तो उसने अपने चिकित्सकों से कहा कि मुझे 24 घंटे और जिंदा रहना सिर्फ 24 घंटे क्योंकि जो मैंने जिंदगी में नहीं किया सोचता तरह का भी तो बहुत जिंदगी पड़ी वो कर लू उसके चिकित्सकों ने कहा यह हमारे हाथ के बाहर है लेकिन एक बात हम आपसे कह सकते हैं कि जब आपने जिंदगी गवा दी तो आप 24 घंटे भी गवा देंगे 24 घंटे की क्या विसात? उपनिषदों में कथा है ययाति की वो सौ वर्ष का हो गया उसकी मौत आई ययाति घबरा गया सम्राट था उसने मृत्यु से कहा दया कर मैं तो खोया ही रहा जो कमाने योग्य था कमाया ही नहीं जिंदगी कब बीत गई मैंने ध्यान ही ना दिया मैं तो व्यर्थ में उलझा रहा मुझे सौ वर्ष और दे इतनी दया कर मृत्यु ने कहा कि मैं दे सकती हूं सौ वर्ष मगर मुझे तब किसी और को ले जाना पड़ेगा तुम्हारे सौ बेटे उसके अनेक रानियां थी सौ बेटे थे तो उनसे पूछ लो कोई जाने को राजी हो तो मैं उसको ले जाऊं तुम्हारी जगह देखते हैं बूढ़े याति का अंधापन वो अपने बेटों से पूछता है वो बेटों के सामने गिड़गिड़ाता है कि तुम्हें मैंने जन्म दिया क्या तुम इतना मेरे लिए नहीं कर सकते उसे शर्म भी नहीं आती संकोच भी नहीं होता क्योंकि वो तो सौ साल जी लिया है उसका कोई बेटा अभी सत्तर साल का है कोई साठ का है कोई पचास का है कोई चालीस का है ये तो अभी सौ साल भी नहीं जिए आखिर इनकी भी जीवेश है ये भी जीना चाहते बड़े बेटे तो इधर उधर ताकझांक करने लगे बूढ़े हो गए थे चाला चालबाज हो गए थे होशियार हो गए थे आमतौर से बुढ़ापा सिर्फ चालबाजी लाता है बुद्धिमानी नहीं लाता चालाक बना देता है लोगों को चतुर बना देता है प्रज्ञावान नहीं अक्सर बाल धूप में ही पकते बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा जिसके बाल धूप में नहीं पकते धूप में पकने का इतना ही अर्थ है कि व्यर्थ ही समय बीत गया तुम अन भींगे रह गए जीवन आया और चला गया तुम डूबे नहीं मोती बरसे नहीं तुम्हारे जीवन में वो घड़ी ना आई कि गुलाल की तरह कह सकते झरद दसौ मोती कंकड़ पत्थर कंकड़ पत्थर उन्हीं को इकट्ठा करते रहे अब लगा है ढेर और मौत द्वार पर खड़ी बड़े तो इधर उधर ताकने झांकने लगे बड़ों ने कहा इस बूढ़े को देखो दिल में सोचा खुद तो सौ साल का हो गया सब भोग चुका सौ बेटे हैं सैकड़ों रानियां हैं राज्य है अब और किस लिए जिंदा रहना सच तो ये बड़े बेटे सोचते थे कब ये बूढ़ा विदा हो तो हम गद्दी पे बैठे ये हमको विदा करने की तैयारी कर रहा है लेकिन सबसे छोटा बेटा खड़ा हो गया उसकी उम्र तो अभी बहुत कम थी वो तो कोई भी 25 साल का ही था उसने कहा कि मैं तैयार हूं मौत को भी दया आ गई मौत ने उस बेटे के कान में फुसफुसाया है कि पागल तू देखता नहीं तेरा 100 साल का बाप भी जाने को राजी नहीं तेरे बड़े भाई 70 साल के 60 साल के 50 साल के वो कोई जाने को राजी नहीं तू तो सबसे छोटा है तूने अभी जिंदगी देखी कहां तू अभी अभी तो गुरुकुल से वापिस लौटा है 25 वर्ष में तो गुरुकुल से वापस लौटते थे विद्यार्थी तू अभी जिंदगी में भागीदार भी नहीं हुआ तू तो अभी तक बच्चा ही था अब जवान हुआ है मुझे तो उस पर दया आती उस युवक ने हंस के कहा कि मत दया करो व्यर्थ दया मत करो जब मेरा पिता 100 साल में कुछ अनुभव ना कर सका तो मैं क्या खाक कर लूंगा जब मेरे इतने भाई निन्यानवे भाई इतने वर्षों में जी के भी कुछ ना पा सके तो मैं क्या खाक पा लूंगा मेरे निन्यानवे भाई और मेरे पिता का अनुभव पर्याप्त थे। तू मुझे ले चल दया की कोई जरूरत नहीं बात खत्म हो गई ये जिंदगी बेकार है इस जिंदगी में कुछ पाने योग्य नहीं यद्य बेटा बूढ़ा नहीं था मगर प्रौढ़ था इसको प्रौढ़ता कहेंगे भला इसके बाल सफेद न हो मगर इसकी आंतरिक उम्र इसकी मानसिक उम्र इसके बाप से ज्यादा है इसका बाप बचकाना है इसके बाप की उम्र बारह तेरह साल से ज्यादा की नहीं उतनी ही मानसिक उम्र है औसत आदमी की मानसिक उम्र 12 वर्ष है ये तुम्हें पता होना चाहिए शारीरिक उम्र कुछ भी हो मन से लोग वहीं अटके रहते हैं 12-13 साल के करीब उनकी कल्पनाओं में तुम देखो सपनों में तुम देखो वही खेल खिलौने खेल खिलौने बड़े होने लगते हैं उम्र बड़ी होने लगती है तो मगर बड़े खेल खिलौने से कोई जिंदगी बड़ी नहीं होती छोटे बच्चे छोटे छोटे घर बनाते तुम बड़े बड़े घर बनाते हो छोटे बच्चे कागज की छोटी छोटे नावें बनाते तुम बड़ी बड़ी नावें बनाते हो मगर सब कागज की नावें सब डूब जाएंगी सब गल जाएंगी छोटे बच्चे भी अकड़े फिरते और तुम भी अकड़े फिरते हो छोटे बच्चों की मूछे हो तो वो भी ताव दें, बिना मूछों के भी ताव देते तुम तो मूछों पे ताव देते हो फर्क क्या है छोटे बच्चे नकली मूछें लगा लेते चाराने की मूछ खरीद लाते मूछ लगा के आकड़ के बैठ जाते तुम्हारी मूछ भी कुछ बहुत असली नहीं नकली ही है हालांकि तुम्हारे शरीर में ही निकली है फिर भी नकली क्योंकि बाल तो मुर्दा है इसलिए तो काटने से दर्द नहीं होता जिंदा नहीं ये तुम्हारे शरीर के मुर्दा हिस्से हैं जो बाहर फेंके जा रहे हैं ये मर चुके अंग इसलिए तो काटते हो तो दर्द नहीं होता उंगलियां काटो दर्द होगा सिर्फ नाखून और बाल काटने से दर्द नहीं होता क्योंकि ये दोनों मुर्दा हैं ये मर ही चुके शरीर इनका त्याग कर रहा है इनको छोड़ रहा है चाहे बाजार से नकली खरीद लाओ चाहे जिनको तुम असली समझते हो उन पे ताव दो सब मुझे नकली मगर अकड़ में ही जीते हैं लोग भ्रांतियों में जीते हैं लोग और बच्चों को तो माफ भी कर दो बड़ों को कैसे माफ करोगे यहाती का बेटा चला गया मौत के साथ मौत को भी उसकी बात माननी पड़ी बात तो सच थी याती का बेटा दया योग्य नहीं था याति का बेटा बुद्धिमान था बुद्धिमान को मृत्यु से दया की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती सौ साल फिर बीत गए और ययाति की मौत दोबारा आई और बात वही की वही रही ययाति ने कहा कि अरे सौ साल बीत गए और मैं तो वही का वही हूं एक बार और दया करो ऐसी कहानी चलती और हर बार एक बेटा मौत ले जाती ऐसे हजार साल याती जिंदा रहा ये याती कथा बड़ी महत्वपूर्ण है ये तुम्हारी कथा है ये सबकी कथा है मौका तुम्हें मिले तो तुम भी यही करोगे लाख कहते हो कि बेटे के लिए मर जाऊंगा लेकिन अगर ये मौका मिले कि बेटी की उम्र तुम्हें लग जाए तो तुम बेटे को देने को राजी हो जाओगे ती हजार साल जिया और हजार में साल में भी जब मौत आई तब भी उतना ही खाली था उतना ही कोरा उतना ही रिक्त और वही गिड़गिड़ाहट वही उम्र तेरह साल की वही उम्र बचकानी मृत्यु ने कहा बहुत हो गया अब और नहीं यति ने कहा कि नहीं अब और मैं मांग भी नहीं रहा हूं यद्य मैं अब भी खाली हूं मगर एक बात मेरी समझ में आ गई कि मैं कितना ही मांगू मैं खाली ही रहूँगा मैं जैसा मूढ़ हूँ मेरी मूढ़ता जब तक नहीं टूटती उम्र से क्या होगा समय से क्या होगा ठीक कहा सिकंदर के चिकित्सकों ने कि तुम 24 घंटे और जी के भी क्या करोगे ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते जी तुम सकते नहीं मगर अगर जी भी सकते होते तो भी क्या करोगे जिंदगी गुजर गई 24 घंटे भी गुजर जाएंगे तुम सिर्फ भ्रांति में हो कि 24 घंटे मिल जाएंगे तुम कुछ कर लोगे तुम भी सोचो 24 घंटे मिल जाएंगे तो क्या करोगे शायद एक फिल्म और देखाओगे कि एक बार और शतरंज की बाजी जमा लोगे कि एक बार रोटरी क्लब और हो आओगे और क्या करोगे रह गया होगा कोई झगड़ा तो पत्नी से और कर लोग मरते दम कुछ और उपद्रव रह, रह गए होंगे तो वो और कर जाओगे मोहल्ले वालों को सताने का कोई इंसान कर जाओगे मैंने सुना एक आदमी मर रहा था जिंदगी भर उसने लोगों को सताया और जब मरने लगा अपने बेटों को पास बुलाया और कहा कि बस एक ही मेरी प्रार्थना कि जब मैं मर जाऊं तो मैं तो मर ही गया अब शरीर को तो गड़ा ही दोगे इसके पहले इसका उपयोग कर लेना बेटों ने कहा कि बाप को आज बड़ा दया भाव हो रहा है शायद बाप कह रहा है कि मेरी आंखों को दान कर देना अस्पताल में या मेरी शरीर के और अंग किडनी इत्यादि को दान कर देना मगर ये तो बाप का ढंग ही नहीं था बेटे तो बाप को भली भांज जानते थे ये क्या हो गया बाप को कहीं बुढ़ापे में अंडसण तो नहीं पकड़ा है सन्नीपात में तो नहीं बाप सन्निपात में नहीं था जब उसने कहा तब बेटों को पता चला उसने कहा एक काम करना मैं तो मरी गया तुम तो मेरे हाथ पैर काट के मोहल्ले वालों के घर में फेंक देना और पुलिस में रिपोर्ट करवा देना सब साले बंधे हुए जाए बस मेरी आत्मा को ऐसी शांति मिलेगी जाते जाते देख लू इनको कि चले जा रहे हैं बंधे हुए तो समझो मैं तृप्त हुआ तुम समझ लेना कि तुमने अपने पिता के प्रति जो भी ऋण चुकाना था चुका दिया इसको कहते हैं आत्म शांति। दम भी आदमी करेगा तो वही जो उसने जिंदगी भर किया है लाख तुम कुछ बदलने की कोशिश करो फर्क नहीं पड़ता ऐसी सस्ती बदलाहट होती नहीं जिंदगी हमारी यूं बीत जाती इतनी बहुमूल्य जिंदगी जिसमें क्या नहीं हो सकता था जिसमें सब कुछ संभव था जिसमें परमात्मा संभव था जिसमें परमात्मा का फूल लगता दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए अश्रुपिल नयन खोए मन कहा है क्या हुआ है लग रहे कुछ भग्न से हो भ्रम शिला संलग्न से हो कर रहे हो ध्यान किसका क्यों स्वयं में मग्न से हो लग रहे हो समय बाधित आप अपने से पराजित हाय यह कैसी व्यवस्था किस बुरे ग्रह ने छुआ है क्यों हुए उद्विघ्न इतने पथ प्रताड़ित विघ्न जितने सोचकर देखो तनिक तो श्वास है निर्विघ्न कितने क्या चरण कोई नहीं है काल कालकवलित जो नहीं है हर तरफ तमकी विरासत धुंध है कड़वा धुआं है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिका के क्षण छन, क्षणिक भंगोर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमिजा में बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहाँ है क्या हुआ है इस जीवन में अगर सीखने योग्य कोई कला है तो एक वह है साक्षी की कला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 जाक कर स्वयं के भीतर इस पहचान को कर सको कि मैं सिर्फ चैतन्य मात्र हूं चिन्ह मात्र तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट गई फिर मृत्यु तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगी तुमसे कुछ भी छीन ना पाएगी और तुम्हारे जीवन में पहली बार परमात्मा का पदार्पण होगा तुम्हारा नया जन्म होगा तुम समय के पार उठ जाओगे काला तीस से तुम्हारा मिलन होगा यह मिलन न हो जाए तो समझना कि तुम जीवन को गमा रहे हो और जितने जल्दी संभल जाओ उतना अच्छा क्योंकि कल का क्या भरोसा है संध्या के तट के पीछे निसीकी नुपुर ध्वनि आई कणकण में गान करुणतम देता है मुझे सुनाई इस अंधकार में किसने ससी मृदु दिखाई इस संधि समय में आंखें क्यों इतना जल भर लाई चुंबन करता है कोई आ अवगुंठन मेरा पर देख नहीं पाती हूं है चारों ओर अंधेरा की ये निधियाँ सारी बन गई मुझे क्यों रो रो मानो मैं लुटा चुकी हूं अपना सब वैभव गौरव नीड़ों की ओर विहग दल उड़ते हैं करते कल मैं सुनी आँख निरखती संध्या का मिलन महोत्सव वह छितज रोकता है पथ उस पार बसेरा मेरा माया ने डाला मेरे जीवन पर कैसा घेरा जागो थोड़ा विचार करो पुनर्विचार करो वह छितिज रोकता है पथ उस पार बसेरा मेरा माया ने डाला मेरे जीवन पर कैसा घेरा तुम्हारे जीवन पर माया का बड़ा घेरा है और माया से मैं किसी बड़े तात्विक सैद्धांतिक शब्द जाल को नहीं रचना चाहता हूं माया से अर्थ है तुम मन की मान के चल रहे हो तो माया तो मन से जाग जाओ और चलो तो माया का अंत कोई अद्वैतवाद की बहुत गहरी समीक्षा में जाने की जरूरत नहीं कि क्या माया क्या क्या ब्रह्म कौन सत्य कौन असत्य उस तरह के व्यर्थ के ऊह कुछ सार नहीं निकलता और तुम जान भी लो कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या तो भी कुछ होगा नहीं तुम मान भी लो कितने तो वेदांती हैं अक्सर दांत गिरते गिरते लोग वेदांती हो जाते वेदांत का मतलब होता है जिनके दांत गिर गए वेदांत हो गए तो वेदांति हो गए अब करने को भी कुछ ना बचा दांत ही ना रहे तब और क्या बचा लोगों ने बड़े बड़े सिद्धांत गढ़ लिए मगर सब बचाओ है माया से मेरा तो सीधा सीधा अर्थ है और वह मन की मानकर चलना मन जो करवाए वह करना माया और मन से जाग जाना भिन्न हो जाना और फिर जीना वह ब्रह्म बात को व्यवहारिक बनाओ धर्म को नगद बनाओ उधार नहीं धर्म कोई तत्व दर्शन नहीं है, धर्म जीवन रूपांतरण की प्रक्रिया है धर्म एक किमिया है यह कोई मत मतांतर की बात नहीं यह तो जीवन को नया ढंग नई शैली देने की व्यवस्था है और इतना तुम कर सको तो तुम्हारे जीवन में अभी बरस जाए मोती कल्लोलनी लहराती है तट से मृदु क्रीड़ा करती ऊपर उस नील गगन की रत्नों से थाली भरती माधुरी मुदित अंबर से अवनी पर आज उतरती ससी सुधा कलश से मध की धारा धरणी पर झरती कहते नक्षत्र गगन के तुम नाचो आज परिसी हम चरणों पर आ लौटें है निसी उन्माद भरी सी शीतल मृदुमलय पवन है उपवन में मुक्त विचरती क्यों स्पर्श मात्र से उसके यह जीवन लता सिहरती, अभी बरसने लगे अमृत अभी गिराएं घटाएं अभी आ जाए आषाढ़ अभी नाचे मोश एक क्षण की भी देर ना हो तुम साक्षी भर हो जाओ आज के सूत्र झर दसू दिस मोती दसों दिशाओं में मोती झर रहे लेकिन दिशाएं ग्यारह हैं और गुलाल ने केवल दस की बात कही तुम भी थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि तुम भी सोचते हो मानते हो कि दिशाएं दस हैं। किताबों में दस ही लिखी भूगोल में दस ही है आमतौर से तो हम चार दिशाएं जानते फिर चारों दिशाओं के बीच बीच में एक एक दिशा तो आठ फिर एक दिशा ऊपर और एक दिशा नीचे तो दस मगर एक दिशा भीतर ये दसों तो बाहर की ग्यारहवीं दिशा अंतर यात्रा की मगर क्यों गुलाल ने दस की ही बात कही क्योंकि ग्यारहवीं दिशा में तो तुम देखोगे वहां तो तुम दृष्टा होगे, दसों दिशाओं में मोती झरेंगे तुम दृष्टा होगे, तुम्हारे चारों तरफ झरेंगे ऊपर से नीचे से सब दिशाओं से झरेंगे लेकिन तुम तुम तो मात्र दृष्टा होगे। तुम पर बूंदाबांदी होगी मोतियों की अमृत कलश ढलकेगा तुम्हारे प्याले में भरा जाएगा जीवन रस लेकिन तुम तो दृष्टा हो वो ग्यारहवीं दिशा है द्रष्टा की बाकी दसों दस दिशाएं दृश्य और ग्यारहवीं दिशा है दृष्टा की ग्यारहवीं दिशा में थिर हो जाने का नाम समाधि दिन अनाथ अनाथ यह कछु पार न पावे वर्णों कबनी युक्ति से कछु उक्ति न आवे गुलाल कहते हैं कि मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूं साधारण जन हूं न कोई पंडित हूं न कोई ज्ञानी हूं न कोई शास्त्री हूं कैसे कहूं जो हो रहा है उसे ये जो मोती बरस रहे हैं दसों दिशाओं से ये जो अमृत की झड़ी लगी ये जो नाद अनाहद नाद उठ रहा है ये जो वीणा बज रही ये जो ओंकार गूंज रहा है दसों दिशाओं में इसे कैसे कहूं इस आनंद को किन शब्दों में प्रकट करू इस अमृत को किन सिद्धांतों में बांधू कैसे बांधू कबीर कहते हैं गूंगी कैरी सरकरा जिससे गूंगे ने मिठास चख ली कहे तो कैसे कहे दीनानाथ अनाथ ही है वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही दीनहीन हूं तुम हो दीन अनात। मैं हूं अनाथ कछु पार ना पावे मैं लाख कोशिश करता हूं तुम अनंत हो तुम्हारे ओर छोर भी नहीं देख पाता तुम्हारी अजस््र धारा बह रही तुम कहां प्रारंभ होते हो कहां अंत होते हो कुछ पता नहीं चलता तुम्हारा कोई कुल किनारा नहीं है वर्णों कबनी युक्ति से ऐसी कोई युक्ति भी मुझे नहीं आती जिससे तुम्हारा वर्णन कर सकूं और बिना कहे भी रहा नहीं जाता यह अपूर्व घटना प्रत्येक सिद्ध पुरुष को घटती जो देखता है वो शब्दातीत जो अनुभव में आता है वर्णन में नहीं आता जिसकी प्रती होती है उसकी व्याख्या नहीं होती मगर सब जानते हुए कि न व्याख्या हो सकती न निर्वचन हो सकता न शब्दों में बांधा जा सकता न गीतों में गाया जा सकता फिर भी भीतर एक आंधी उठती प्रकट करने की चिल्ला चिल्ला के कह देने की घर की मुंडेरों पर चढ़ जाने की लोगों को झकझोर झकझोर के समझाने की ये दोनों बातें एक साथ घटती इसलिए प्रत्येक रहस्यवादी संत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है एक तरफ अड़चन कि जो अनुभव में है कहा नहीं जा सकता और दूसरी अड़चन कि बिना कहे रहा नहीं जा सकता कहना ही पड़ेगा अनिवार्य रूपे कहना पड़ेगा चुप रहा नहीं जा सकता भीतर जो घुमड़ रहा है वो फूटना चाहता है वो विकीर्णित होना चाहता है दिया जलेगा तो किरणें फैलेंगी और फूल खिलेगा तो गंध ओढ़ेगी और सूरज निकलेगा तो पक्षी गीत गाएंगे ही गाएंगे और पृथ्वी जागे ही जागेगी और वृक्ष रात भर के सोए पुनः अंगड़ाई लेंगे जैसे ये स्वाभाविक है वैसे ही ये भी स्वाभाविक है जैसे प्यासे आदमी को जल मिल जाए पी ले तृप्ति हो मगर कैसे बताए तृप्ति को और ये जल कोई साधारण जल तो नहीं जन्मों जन्मों से तलाशते थे वो मिला नहीं और इतने पास था पास से भी पास था हाथ भी बढ़ाने की जरूरत न थी सिर्फ साक्षी होने की जरूरत थी और कहना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता अपरिहारी हो जाता है कि लोग टटोल रहे हैं इसी को टटोल रहे हैं चांदो तरफ लाखों लाखों लोग करोड़ों करोड़ों लोग इसी को टटोल रहे हैं जो उनके भीतर इसी को खोज रहे हैं भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और वो उनके भीतर पड़ा है जिस हीरे की तलाश चल रही है, उसकी तलाश करने की जरूरत ही नहीं वो खोजने वाले में ही छिपा है उसकी खोज करना ही भ्रांत उसकी खोज में जाना दूर निकल जाना है अगर उसे पाना हो तो सब खोज छोड़ के अपने भीतर बैठ जाना जरूरी इतने लोगों को इतनी बेचैनी में देख के इतनी भागदौड़ में देख के इतनी आपाधापी में देख के कैसे कोई चुप रह जाए करुणा भी उमकती है बुद्ध ने कहा है समाधि का अनिवार्य परिणाम है करुणा समाधि भी तो घटेगी भीतर करुणा बहेगी बाहर करुणा का पहला कृत्य होगा कि मैं कह दूं लोगों को कि ईश्वर है और भी एक मुश्किल खड़ी होती पहले तो कहना मुश्किल होता है फिर कहो तो कोई मानता नहीं कहो तो लोग हंसते कहो तो लोग कहते हैं कि पागल हो गए अरे कुछ होश की बातें करो कहां का ईश्वर कैसा ईश्वर अब तुमने गवाई बुद्धि सिद्ध करो तर्क से जिसे कहा नहीं जा सकता उसको सिद्ध कैसे करोगे जिसे बताया नहीं जा सकता उसके लिए प्रमाण क्या हो सकता है हां तुम नाच सकते हो तुम गा सकते हो तुम एक तारा लेके गुनगुना सकते हो तुम्हारे सब उपाय छोटे मगर करने ही पड़ेंगे जानते हुए कि छोटे हैं ओछे करने ही पड़ेंगे और उचित है कि करने ही पड़ते लाखों लोग सुनेंगे शायद कोई एकात समझने को राजी होगा मगर उतना ही क्या कम है इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी जब परमात्मा के निकट सरकता है तो सारी पृथ्वी की चेतना परमात्मा के निकट सरक जाती पता चले ना चले जब भी एक व्यक्ति प्रबुद्ध होता है तो मनुष्य की चेतना एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती पता भी नहीं चलता तुम्हें तुमने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया महावीर को बुद्ध को कृष्ण को क्राइस्ट को मोहम्मद को तुमने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया लेकिन तुम जो कुछ हो आज उनकी अनुकंपा से हो काश हम ये दस पंद्रह नाम पृथ्वी के इतिहास से अलग कर दें तो तुम किसी झाड़ पे बैठे होते डार्विन को सिद्धांत नहीं खोजना पड़ता कि मनुष्य बंदर से विकसित हुआ मनुष्य बंदर ही होता आखिर तुम्हारे बहुत से पूर्वज अभी भी झाड़ों पे बैठे ही ये दस पंद्रह नाम जिनके प्रति तुमने कोई अनुग्रह भी प्रकट नहीं किया है और किया भी होगा तो औपचारिक भर जैन घर में पैदा हुए हो तो जाके महावीर की मूर्ति पर सिर टेक आते हो ना कोई भाव है ना कोई आनंद है। ना तुम रसमग्न हो जाना था जाना पड़ा है तो चले गए हो सब जा रहे हैं ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता धार्मिक कहलाने का भी एक अहंकार है वो भी तृप्त हो जाता है बुद्ध घर में पैदा हुए हो तो बुद्ध की मूर्ति को नमस्कार कर लेते हो और हिंदू घर में पैदा हुए हो तो कृष्ण की मूर्ति को नमस्कार कर लेते हो लेकिन ना तो कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे भीतर बजती है न कृष्ण के आसपास तुम नाचते न ना रास होता सच तो यह है कि अगर हिंदू से ठीक से पूछो खोदबीन करके अगर वो ईमानदार हो तो वो कृष्ण के पूरे जीवन को मानने को राजी भी नहीं होगा उसमें काट छांट कर देगा सबने काट छांट की सूरदास कृष्ण के बचपन के ही गीत गाते उनकी जवानी की बात नहीं करते क्योंकि जवानी से जरा भयभीत होते होंगे बचपन तक ठीक है कि कंकड़ी मार दे बच्चा और किसी की गगरी फोड़ दे ये ठीक है अब जवान आदमी और झाड़ पर चढ़ जाए और नहाती स्त्रियों के कपड़े ले जाए उठा के तो इसकी इतला तो पुलिस में करनी होगी हिंदू से हिंदू मन इस बात को स्वीकार करने में डरता है इससे बचने के लिए वो कई तरकीबें निकालता है वो कई व्याख्याएं करता है पहली तो व्याख्या वो इस तरह की करना शुरू कर देता है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक है वस्तुता कोई तथ्य नहीं कि कृष्ण स्त्रियों की वस्त्रों को लेकर और वृक्ष पे चढ़ गए ये तो प्रतीक है स्त्री यानी इंद्रियां अभी किसने इनको कह दिया कि स्त्रियां यानी इंद्रिया मगर कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा स्त्रियां यानी इंद्रिया और स्त्रियों के वस्त्र यानी इंद्रियों को उघाड़ना ताकि तुम इंद्रियों का सत्य देख सको खूब तरकीब निकाली तुमने बात ही झुटला दी तो कृष्ण की सोलह हजार रानियां हिंदू से हिंदू मन भी थोड़ा चिंतित होता है थोड़ा बेचैन होता है थोड़ी असुविधा अनुभव करता है कि कैसे स्वीकार करो 16000 रानी ये तो जरा बात गड़बड़ होती मालूम होती अरे एक हो दो हो ठीक है और मुसलमान भी रहे होते तो विचार मोहम्मद ने भी बहुत हिम्मत की तो नो मगर 16000 तो कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा हालांकि ये ऐतिहासिक तथ्य और घबराने जैसा नहीं है कुछ निजाम हैदराबाद की 500 स्त्रियां आ भी थी 50 साल पहले अगर 50 साल पहले निजाम हैदराबाद की 500 स्त्रियां हो सकती हैं तो मामला कुछ बहुत बड़ा नहीं है 16000 मतलब 32 गुनी सो बत्तीस का गुणा कर दो और निजाम हैदराबाद की हैसियत कृष्ण की हैसियत बत्तीस गुनी तो माननी ही पड़ेगी निजाम हैदराबाद की क्या हैसियत उन दिनों जितनी स्त्रियां होती तुम्हारी उससे अंदाज लगता था कि तुम कितने समृद्ध हो और कोई रास्ता नहीं था समृद्धि के नापने का स्त्रियां एक तरह के सिक्के थी कि तुम्हारे पास कितने सिक्के अलग अलग लोगों के अलग अलग सिक्के होते एक देहात में एक आदमी नई नए खोले बैंक में उधार लेने गया बैंक के मैनेजर ने पूछा तुम्हारा काम क्या है उसने कहा मैं गाय बैल बेचने का काम करता हूं तुम्हारे पास कितने गाय बैल हैं उसने कहा पांच सौ ठीक है उसको ज्यादा चाहिए भी नहीं था केवल दो हजार रुपये उधार मांग रहा था दो हजार उसने उधार दे दिए दो महीने बाद वो आके पैसे चुका गया जब उसने पैसे चुकाए चुका और थैली खोली तो उसके पास कम से कम पचास हजार रुपए थे दो हजार उसने निकाल के दे दिए नोट और बाकी नोट समेट के उसने थैली में रख दिए ऐसे जैसे कागज पत्थर हो। मैनेजर ने पूछा इतने रुपए तुम्हारे पास हैं, इनको बैंक में जमा कर दो ब्याज भी मिलेगा उसने कहा ठीक तुम्हारे पास कितनी गाय भैंस है जब दो उधार दिए तो पांच सौ बेल गाय भैंस तो पचास हजार रुपये दे रहा हूं गाय भैंस है कहां है ठीक है अपनी अपनी भाषा होती गाय भैंस वाले के पास एक ही भाषा होती तुम्हारे पास कितनी स्त्री को धन कहा है भारत में अपमानजनक है ये गर्हित इसकी निंदा होनी चाहिए लेकिन अगर धन कहा है तो फिर धन मापदंड हो जाता था तो कितनी स्त्रियां तुम्हारे पास तो रही होंगी सोलह हजार कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कुछ हैरानी की बात नहीं है और इन दोनों इतने युद्ध होते थे इतने पुरुष मर जाते थे कि स्त्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा हो जाती थी आजकल के युद्ध एक लिहाज से अच्छे क्योंकि बम गिरे तो कोई पकड़ पकड़ के पुरुषों को नहीं मारते कम से कम थोड़े से समाजवादी है स्त्री होगी पुरुष बच्चा हो होगी बूढ़ा इसकी कोई फिक्र नहीं बम तो सभी को मार देता हिरो सीमा पर गिरा तो सबको खत्म कर दिए, मगर उन दिनों को युद्ध में तो स्वभावता पुरुष मरता था स्त्रियों की संख्या बढ़ती जाती थी इसलिए मोहम्मद ने निर्णय दिया कि चार स्त्रियां मुसलमान रख सकते उसका कुल कारण इतना था कि अरब में उस समय स्त्रियों की संख्या चार गुनी हो गई थी पुरुषों से कृष्ण के जमाने में संख्या बहुत ज्यादा रही होगी आए दिन लड़ाई झगड़े हत्याएं पुरुषों का मरना मगर हिंदू मन को भी घबराहट होती कि सोलह हजार इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोग क्या कहेंगे ये कैसे भगवान सोलह हजार स्त्रियां अरे साधारण आदमी एक से चला लेता है काम सोलह हजार स्त्रियां नाम धाम पता ठिकाना रखना भी मुश्किल होता होगा मुंशी लगा रखे होंगे दफ्तर खोल रखा होगा नंबर बांट रखे होंगे सोलह हजार रानियों का समझो कि सोलह हजार दिन में एक रानी के लिए एक दिन मिलता होगा तब तक भूल ही जाते होंगे कि भाई तू कौन कहां से आई क्या काम तो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया वो रास्ता ये कि ये स्त्रियों की बात नहीं मनुष्य के भीतर सोलह हजार नाड़ियां होती नारियां नहीं नाड़िया ये सोलह हजार नाड़ियों की मालकियत इनके पति हो जान इनके स्वामी हो जान सो एक भी ना बची नारी सब नाड़ियां हो गई कुछ तो दया करो कम से कम दो चार तो नारियां रहने देते तुमने सभी नाड़ियां कर दी तो ये राधा वगैरह सब नाड़ियां तो ये सब मूर्तियां वगैरह मंदिर इत्यादि सब झूठ मगर स्वीकार करने की कठिनाई बेचे नहीं तो समादर क्या खाक करोगे स्वीकार करने में ही डरते हो स्वतंबर जैन कहते हैं कि हां महावीर नग्न थे मगर वस्तुतः नग्न नहीं थे क्योंकि नंगा मानना जरा जस्ता नहीं कि अपने स्वामी अपने भगवान और नंगे मगर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा थे तो वो नंगे ही ऐसा नंगे होने में कोई खराबी भी नहीं है परमात्मा सभी को नग्न ही बनाता है वो सहज निर्दोष व्यक्ति हो गए वस्त्रों की कोई जरूरत ना रही क्योंकि छिपाने को कुछ बचा नहीं छिपाने योग कुछ नहीं बचा छोड़ दिए होंगे वस्त्र कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है मगर मन में कचोट होती और फिर नग्न को पूजना फिर बच्चे पूछते हैं कि दद्दू ये महावीर स्वामी नंगे खड़े हो इतनी सर्दी पड़ रही कम से कम पजामा पहनाओ कोट पहना दो एक झग्गा तो कम से कम डाल ही दो ये नंगे क्यों खड़े तो श्वेताम्रम ने एक तरकीब खोज ली वो तो नगर नहीं थे सिर्फ दिखाई पड़ते नगर कैसी खोजी तरकीब उन्होंने ये तरकीब उन्होंने ये खोजी कि जब उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए तो देवता आकाश से उतरे और उन्होंने उन्हें अदृश्य वस्त्र दिए तो वो दिखाई नहीं पड़ते वस्त्र हैं तो मगर दिखाई नहीं पड़ते दैवी वस्त्र अदृश्य अब उन्होंने तरकीब खोज ली अदृश्य हैं इसलिए वे स्वतांबर कहलाते दिगंबर भी अपनी मूर्तियां बनाते हैं तो महावीर को इस ढंग से बैठाते हैं पालथी मार के कि उनकी नग्नता दिखाई ना पड़े मैं एक दिगंबर घर में मेहमान था बड़ा सुंदर चित्र महावीर का लगा था मैंने कहा चित्र तो बहुत सुंदर है मगर चालबाजी क्या चालबाजी महावीर को दिखाया एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हुआ और वृक्ष की शाखाए इस तरह दिखाई हैं कि शाखाओं ने लंगोटी का काम कर दिए। दिया <laughs> महावीर स्वामी नग्न भी खड़े हैं मैंने कहा कि मगर बड़ी मुश्किल होती होगी इस वृक्ष को कहा ले जाते होंगे ये तो एक झांकी हो गई समझो कि ट्रक में खड़े और वृक्ष भी लगा है ट्रक में और चले जा रहे है ताकि नंगे भी रहें और वृक्ष लंगोटी लगाए रहे तो लंगोटी क्यों नहीं लगा लेती इतना बड़ा वृक्ष लगाए फिरो उन्होंने कहा ये बात तो है आपने खूब याद दिलाई मगर ये मुझे कभी ख्याल नहीं आई जो भी आता है इसको पसंद करता है चित्र को मैंने कहा पसंद क्यों नहीं करेगा तुम्हारे घर आने जाने वाले लोग होंगे दिगंबर जैन उनका वही आते जाते हैं मैं खुद भी दिगंबर जैन वो सब पसंद करेंगे उनको बात जचेगी तुम कैसे सम्मान करोगे तुम स्वीकार भी नहीं कर सकते इनके वचनों का भी तुम अर्थ अपना ही हिसाब से निकाल लोगे इनके जीवन का भी अर्थ तुम अपना करोगे महात्मा गांधी को बहुत अड़चन थी महाभारत के युद्ध नहीं चाहिए क्योंकि अहिंसा और गीता से उन्हें लगाओ हिंदू होने से वो भी एक झंझट तो गीता को कहें माता मगर माता का जन्म हुआ युद्ध में इन माई को भी कोई और स्थान ना मिला युद्ध के मैदान में जन्मी अब उनको बड़ी अड़चन थी गांधी के जीवन में जीवन भर अड़चन रही क्योंकि थे तो वो हिंदू मगर परे जैन प्रभाव में गुजरात की वो हालत है गुजरात है तो हिंदू मगर प्रभाव जैन है भारी प्रभाव जैन है। तो गुजराती घर का ना गांठ का अब बाकी तुम समझ लो वो ना तो हिंदू है ना जैन वो दोनों के बीच में अटका है अब महात्मा गांधी ये भी नहीं कह सकते कि गीता गलत है क्योंकि हिंदू और ये भी नहीं मान सकते कि युद्ध कृष्ण और युद्ध कर्मा ये तो बात ही गलत हो जाएगी हा सत्याग्रह करवाते अनशन करते जेल भरते घिराव करते और कुछ भी करते मगर युद्ध और बेचारा अर्जुन तो भाग के जैन मुनि होने की तैयारी कर रहा था वो यही तो कह रहा था कि महाराज मारने में क्या सार है अरे क्षुद्र वस्तुओं के लिए धन के लिए पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए हत्या करनी हिंसा करनी पाप करना इससे तो मैं सन्यासी हुआ जाता जंगल में बैठेंगे और मंगल करेंगे इस युद्ध में क्या रखा है उसके शिथिल गाथ और उसका गांडीव गिरने लगा और कृष्ण उसे भड़काया समझाया बुझाया कि नहीं बेटा जूझो परमात्मा की जो मर्जी वो पूरा करो अब ये कैसे पक्का कि परमात्मा की यही मर्जी कि जूझो परमात्मा की मर्जी यही हो कि भागो ये कौन जुम्मा लेगी परमात्मा की मर्जी क्या है परमात्मा कृष्ण से बोल रहा है कि अर्जुन से किसको पता अगर महात्मा गांधी से पूछो तो उनको तो लगेगा कृष्ण से तो नहीं बोल रहा बोल रहा है वो अर्जुन से ही मगर यह कहने की हिम्मत कैसे जुटाएं तो फिर तरकीब निकालनी पड़ती तो तरकीब यह है कि युद्ध कभी हुआ नहीं युद्ध तो केवल परिकल्पना है एक मेटाफर्श एक प्रतीक मात्र प्रतीक है अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध का कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं ये तो मनुष्य के अंतरतम का युद्ध है जहां बुराई और भलाई में युद्ध हो रहा है कौन बुरा है कौन भला है गांधी से किसी ने पूछा नहीं कि बुरा भला कौन दुर्योधन और कौरव बुरे हैं और पांडव अच्छे ये सब पांडव जुआरी थे और हरकत पांडवों की तरफ से शुरू हुई पांडवों ने एक लाख का भवन बनाया और उसमें दुर्योधन को निमंत्रित किया वो भवन इतनी कला और कारीगरी से बनाया गया था कि जहां दरवाजे नहीं थे वहां दरवाजे दिखाई पड़ते थे और जहां दरवाजे थे वहां दरवाजे ने दीवार दिखाई पड़ती थी स्थापत्य कला का एक नमूना रहा होगा इस तरह बनाया जा सकता है अभी मेरे पास किसी ने भेंट भेजी अमेरिका से एक छोटा सा खिलौने जैसी चीज है मगर उसे देख के मुझे तत्क्षण याद आ गई ये जो पांडवों ने भवन बनाया था उसकी एक प्याली है लेकिन प्याली इस तरह से बनाई गई है और प्याली के भीतर वैज्ञानिक ढंग से गणित के आधार पर इस तरह चांदी का लेप किया गया है कि प्याली के भीतर किसी चीज को तुम रख दो तो वो भीतर नहीं दिखाई पड़ती वो प्याली के ऊपर दिखाई पड़ती प्याली से पड़ती हुई किरणें उस चीज से इस टकराती हैं कि उसका प्रतिबिंब ऊपर बन जाता है तुम अगर दूर से देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे चीज ऊपर दिखाई पड़ती एक बुद्ध की प्रतिमा उसके भीतर रख दी वो प्रतिमा ऊपर दिखाई पड़ती जहाँ नहीं है वहां तुम हाथ फेरो कुछ भी नहीं मगर दिखाई पड़ती आंखें गवाह देतीं कि है हाथ फेरो कुछ भी नहीं। जब तुम पास आकर झांकोगे तब तुमको पता चलेगा कि प्रतिमा अंदर रखी लेकिन दिखाई ऊपर पड़ती ये अगर एक छोटी सी प्याली में हो सकता है तो ये एक बड़े भवन में भी हो सकता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं सिर्फ किरणों का दर्पणों का ठीक ठीक आयोजन करने की जरूरत है और वहां दुर्योधन जब गिरने लगा दीवालों से टकरा के तो द्रौपदी हंसी और उसने कहा कि गिरेगा क्यों नहीं है अंधे का बेटा अंधा है इसलिए गिर रहा है यह हंसी अखर गई ये कोई भली बात थी यह कोई शुभ बात थी आदमी अंधे को भी अंधा नहीं कहता कहते सूर्यदास जी ये दुर्योधन का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी और फिर अपमान का बदला लिया जाएगा इसमें बुरा कौन है भला कौन है और फिर ये सब जुआड़ी धर्मराज सब लगा दिए दांव पर पत्नी भी लगा दी इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है गांधी से कोई पूछे लेकिन वो बताते हैं कि शुभ और अशुभ के बीच युद्ध हो रहा है ये भगवान और शैतान के बीच युद्ध हो रहा है ये युद्ध वास्तविक नहीं है ऐतिहासिक नहीं प्रतीक मात्र है। इस तरह हम तरकीबें निकालते हैं हम अपने अर्थ निकालते हैं, हम सम्मान क्या खाक करेंगे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं तथ्यों को हम तथ्यों को झुटलाते लेकिन इन थोड़े से ही लोगों को जिनको हम झुटलाते जिनको हमने जहर पिलाया और फांसी दी और जिनके हाथ पैर काटे और जिन्हें हमने मारा इन थोड़े से ही लोगों के कारण हम मनुष्य हैं इसे स्मरण रखना वर्णों कविनी युक्त से कुछ उक्ति ना आवे गुलाल कहते मुझे तो कुछ उक्ति आती नहीं कैसे कहूं कहे बिना रहा जाता नहीं यह मन चंचल चोर है इतना ही कह सकता हूं यह मन चंचल चोर है निशुबासर धावे। लोगों से मैं यही कह रहा हूं यही कह सकता हूं कि इस चंचल मन से बचो क्योंकि जब तक मैं इसमें उलझा था मैंने परमात्मा को नहीं जाना तब तक ये मोतियों की झड़ी लगी थी मुझे दिखाई ना पड़ी मैं अंधा रहा आंख के रहता अंधा रहा कान के रहते बहरा रहा हृदय के रहते मैंने प्रेम नहीं जाना भक्ति नहीं जानी कारण को ले केवल एक था यह मन चंचल चोर है निस्सुबासर धाव है यह मन बिल्कुल चोर है बेईमान धोखेबाज ये 24 घंटे हमले कर रहा है निस्वासर यह तुम्हें हर तरफ से लपेटे हुए और इसके जाल ऐसे हैं एकदम से समझ में नहीं आते ये बड़ा तार्किक है यह अपनी हर चीज के लिए तर्क देता है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने एक बार अचानक नसरुद्दीन के ऑफिस में प्रवेश किया सामने ही देखा कि मुल्ला की खूबसूरत स्टनों मुल्ला की गोद में बैठी हुई पत्नी तो क्रोध से तमतमा उठी मुल्ला ने देखा कि पत्नी भड़कने ही वाली तो जोर से इस को धक्का देते हुए बोला सुनो जी ऑफिस में स्टूल और चेयर्स की कमी है ठीक मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मेरी गोद में बैठो अरे खड़े हो क्या नोट्स लो की भी निकाल लेता है तत्ण तरकीबें निकाल लेता है हर हालत में तरकीबें निकाल लेता है तुम जरा देखना तुम्हारा मन कैसे कैसे तरकीबें निकालता है, तुम कैसे कैसे बहाने खोजते हो मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन एक बगीचे में चोरी करने घुस गया जा रहा था रास्ते से दरवाजा खुला पड़ा था पहरेदार था नहीं, पके हुए फल ला पक गई उसकी रोकना भी चाहा कि ये ठीक नहीं है तो भीतर से आवाज आई क्या ठीक नहीं अरे फल तो परमात्मा के सवय भूमि गोपाल की फल किसी के बाप के फल तो सबके परमात्मा की भूमि परमात्मा का आकाश उसकी हवा उसकी रोशनी क्या डरना इसमें चोरी क्या है चोर असल में वो है जो दावा कर रहा है कि मेरे मुला ने कहा बिल्कुल ठीक अंतरवाणी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा घुस गया बेधड़क बाजार जा रहा था सब्जी खरीदने झोले में उसने भर लिए जो भी उसको मिला टमाटर थे तो टमाटर भर लिए तरबूज खरबूज भर लिए और तभी मालिक आ गया उसने रंगे हाथ उसको पकड़ लिया पूछा कि ये क्या कर रहे हो मुल्ला ने कहा कि क्या बताऊँ बड़ी हैरानी की बात हुई मैं रास्ते से जा रहा था जोर की आंधी आई कि आंधी मुझे उड़ा के भीतर ले आई और आंधी का जोर ऐसा था मैं तो सब्जी खरीदने जा रहा था तो उसने कहा ठीक है चलो ये भी हम मान लेते हैं कि आंधी आई आंधी बड़े जोर की थी हालांकि ऐसी आंधी यहां कभी आई नहीं मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी मगर ठीक अब तुम कहते हो बूढ़े आदमी हो आई होगी आंधी मगर ये टमाटर तुम्हारे झोले में कैसे पहुंच गए वो आंधी की वजह से झोला में हाथ में लिए था आंधी ने सब उखाड़ पछा मचा दी कुछ टमाटर मेरे झोले में पड़ गए उसने कहा चलो ये भी ठीक मगर तरबूज खरबूज मुला ने कहा वो तो मैं सोच रहा हूं कि टमाटर तक तो ठीक है मगर ये तरबूज खरबूज कैसे पहुंच गए अंदर आपने ठीक पूछा यही मैं सोच रहा हूं यही मेरी समझ में भी नहीं आ रहा आदमी खोजता रहता तुम जैसा भी जीवन जीते हो उसके लिए तर्क खोज लेते हो और तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो मन तुम्हें वैसे ही जीवन जीने के लिए तर्क देने को राजी होता है तुम चोर हो तो मन चोरी के लिए तर्क देने लगता है तुम बेईमान हो तो मन कहता है सारी दुनिया बेईमान है यहां ईमानदार रहे कि लूटोगे मरोगे यहां बेईमान मजा कर रहे हैं तुम किसी की जेब काटना चाहो मन कहेगा बेफिक्री से काटो क्योंकि तुम्हारी भी तो कितनी बार जेब काटी गई और जैसे को तैसा यही तो नियम है। सुना है मैंने कि अकबर बादशाह किसी बात पे नाराज हो गया और उसने बीरबल को एक चांटा मार दिया भरी सभा में चांटा बीरबल भी तम तमा गया हाथ उठा लिया मगर फिर भीतर से समझ भी आई कि बादशाह को चांटा मारना फिर महंगा पड़ जाएगा मगर उठा हाथ नीचे करना भी ठीक नहीं तो जो आदमी बगल में खड़ा था उसको उसने चाटा मार दिया वो आदमी ने कहा बाहर वाह वा। तेरे को सम्राट ने चांटा मारा तू मुझे क्यों मारता बीरबल ने कहा तू बगल वाले को मार बात खत्म कर चलने दे कभी ना कभी बादशाह पर पहुंच जाएगा हम तरकीबें खोज लेते तुम्हें दफ्तर में मालिक में बहुत परेशान किया उससे तुम कुछ नहीं कह सकते वहां तो तुम कहते हो जी हजूर जी हजूर बिल्कुल ठीक मरा आके पत्नी पे टूट पड़ते हो और तुम कभी नहीं सोचते कि ये बीरबल वाली कहानी दौड़ रही मगर तुम तरकीब खोज लोगे रोटी जली हुई मिलेगी आज रोज वही रोटी मिलती थी यही पत्नी सब्जी में नमक नहीं हजार उपद्रव तुम खोज लोगे आज रोज यही होता था मगर कभी तुमने इसमें कोई गड़बड़ ना देखी थी आज तुम देखना चाहते हो आज तुम चाहते हो कि पत्नी को फांस के इसकी छाती पर चढ़ बैठो आज जो मालिक से नहीं कर सके हो वो इसको करके दिखा देना चाहते हो मगर तुम साफ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा मन एक जाल फैला रहा है और पत्नी तुमसे कुछ न कहेगी पति हो परमात्मा हो पतिदेव से क्या कहना और भारत में तो बिल्कुल ही नहीं कुछ कहा जा सकता पश्चिम में मामला बदल गया है पतिदेव इतनी आसानी से पत्नी पर नहीं टूट सकते टूटने की तो बात ही अलग आत्मरक्षा के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं करते पत्नी टूटती पश्चिम में पत्नियां तकिए मारती हैं सामान फेंकती हैं यहां भी कुछ पत्नियां जो जरा विकसित हो गई प्रगतिशील जिनको कहें मलाना सुन से मैंने पूछा कि कैसी चल रही कहा कि बड़ी मजे की चल रही हम दोनों ही खुश हैं पत्नी भी खुश मैं भी खुश मैंने कहा कि मामला जरा मुश्किल है सच कह रहा हो उसने कहा बिल्कुल सच कह रहा हूं तो तुम तुम दोनों कैसे खुश हो सकते हो उसने कहा बात आपको समझा के कहूं वो कभी प्लेट फेंक के मारती है कभी डब्बा फेंक के मारती है अगर लग गया तो वो खुश होती अगर नहीं लगा तो हम खुश होते ऐसे हम दोनों ही खुश कभी कभी लग जाता कभी कभी नहीं भी लगता फिफ्टी फिफ्टी उन्होंने कहा दोनों मजे में ठीक चल रही पत्नी तो पति को नहीं मार पाएगी तो बच्चे को मारेगी देखेगी राह आने दो तो स्कूल से ये सब अचेतन प्रक्रिया हैं। और बच्चा तो मां को क्या कर सकेगा जाके अपनी गुड़िया की टांग तोड़ देगा कहा बास दफ्तर में उसकी टांग तोड़नी थी और कहा गुड़िया की टांग टूटी और गुड़िया का बेचारी का कोई कसूर ही ना था गुड़िया का कुछ लेने देना ना था मगर अखीर तो कहीं खत्म होगी बात कहीं तो आके पूर्ण विराम लगेगा वो गुड़िया पे पूर्ण विराम लगा तुम जरा अपने मन को जाग के देखने लगो तो तुम इन सारे तर्कों से सजग हो जाओगे तुम बड़े हैरान होगे कि मन बहुत चोर है बहुत बेईमान है और बहुत चालबाज चतुर है कूटनीतिज्ञ है यह मन चंचल चोर है निस्वासर धावे, है ये चौबीस घंटे हमले कर रहा है हर जगह तरकीब में खोज रहा है टिकट चेकर को देखकर एक व्यक्ति जल्दी से बर्थ के नीचे दुबक गया टिकट चेकर ने उसे देख लिया वह जल्दी जल्दी उस वर्थ के पास पहुंचा और उस व्यक्ति को खींच के बाहर निकाला देखा तो चंदूलाल थे बोला टिकट चंदूलाल गड़गड़ाते हुए बोले माई बाप लड़की की शादी शादी की तैयारी में इतना खर्च हो गया कि टिकट के पैसे भी नहीं बचे चेकर को दया आई चंदूलाल को छोड़ दिया और तभी उसने देखा कि सामने के ही पर एक दूसरे सज्जन भी नीचे छिपे हुए उन्हें खींच के उसने बाहर निकाला और कहा कि क्या तेरी लड़की की भी शादी होने वाली है वे थे डब्बू जी बोले हुजूर, मैं इस बुढे का दामान <laughs> कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही पड़ेगा और मन रास्ते निकालने में कुशल है अति कुशल है जब तक तुम मन की राजनीति ना समझोगे और मन की राजनीति बड़ी राजनीति वो बाहर के राजनीतिक तो कुछ भी नहीं ये भीतर जो तुम्हारे बैठा राजनीतिक है ये बहुत अद्भुत है ये जन्मों जन्मों से तुम्हें धोखे दे रहा है आश्वासन दे रहा है जन्मों जन्मों से तुम्हें गड्ढों में गिरा रहा उन्हीं गड्ढों में मगर इतना कुशल है कि हर बार उसी गड्ढे में गिरने के लिए नए आधार खोज लेता है उसी गड्ढे में गिरने के लिए नए बहाने बताता है नए आसार बताता नई आशाएं बनाता है नए आश्वासन देता है वही गड्ढा जिसमें तुम कई बार गिर चुके हो निर्णय कर चुके हो कि अब नहीं गिरूंगा बहुत हो गया आखिर एक सीमा होती मगर फिर वही गड्ढा सामने आता है और मन फिर कोई नई तरकीब खोज लेता वो कहता है एक बार तो और देख लो पिछली बार चुप गए मजा नहीं आया शायद इस बार आए फिर यह गड्ढा वही गड्ढा थोड़ी जरा गौर से तो देखो ये दूसरा ही गड्ढा है भूले तुम नई भी कहां करते हो वही पुरानी भूलें कसम कई बार खा चुके मगर किए चले जाते हो जरूर मन बहुत कुशल होगा मन कुशल विक्रेता है वो हर चीज को बेच देता है वो जो चीज भी चलाना चाहे चला देता है तुम्हें खोटे सिक्के पकड़ाए रखता है और जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि ये खोटे तब तक वो दूसरे सिक्के पकड़ा देता जो कि उतने ही खोटे मन के सब सिक्के खोटे मन के पास सच्चे सिक्के होते ही नहीं सच्चे सिक्के आत्मा के पास है काम क्रोध में मिल रहे हो ये है मन भाव है ये तुम्हारा जो मन है हर चीज में मिल जाता काम में क्रोध में मद में मत्सर में हर एक चीज की आड़ ले लेता है ये हमेशा आड़ से खेल खेलता है वही इसकी राजनीति दूसरों के कंधों पे बंदूक रख लेता है मुल्ला नसुद्दीन शिकार खेलने गया मुझसे भी कहा आप भी आइए मैंने कहा भाई मैं शिकार नहीं करता नसुद्दीन ने कहा लेकिन मेरा शिकार देखना तो मैंने कहा कि चलो बड़े सज बच के मुल्ला ने शिकार का आयोजन किया एक झील के किनारे एक उड़ते हुए हंस को पंती उड़ रही थी हंसों की गोली मारी किसी हंस को गोली लगी नहीं मुल्ला मेरी तरफ देख के बोला देख रहे हैं चमत्कार देख रहे हैं मरा हुआ हंस उड़ रहा है इसके पहले कि मैं कहूं कि गोली लगी नहीं वो मुझसे बोला कि देख रहे हैं चमत्कार इसको कहते शिकार हंस मर भी गया और उड़ रहा है मन हमेशा हर चीज के बहाने खोज लेगा जिसको जीवन में क्रांति लानी उसे हर बहाने को पहचान लेना होगा ठीक ठीक पहचान लेना होगा ताकि दोबारा वही बहाना न खोजा जा सके मन क्रोध करेगा तो कहेगा करना जरूरी है। अगर ना करें क्रोध तो लूट जाएंगे मन बेईमानी करेगा तो कहेगा करना जरूरी है। और यह कोई बड़ी बेईमानी दुनिया में बड़ी बड़ी बेईमानियां चल रही है तो कुछ भी नहीं ये तो जीवन व्यवहार है मन झूठ बोलेगा तो कहेगा कि बोलना जरूरी यह तो केवल औपचारिकता है शिष्टाचार है काम क्रोध में मिल रहे हो यह मन भावे। हर चीज के पीछे छिपा है मन और मन को यह बात बहुत भाती ये छिपा हुआ खेल क्योंकि तुम उसे सीधा पकड़ भी नहीं पाते तुम उसे एक तरफ से पकड़ते हो तुम कहते हो कसम खाता हूं अब क्रोध नहीं करूंगा वो सरक के काम के पीछे हो जाता है तुमने ये ख्याल किया कभी कि जो व्यक्ति कसम खा लेता है कि अब काम वासना में नहीं उतरूंगा उसका क्रोध बढ़ जाता है वो क्रोधी हो जाता है वो दुर्वासा मुनि हो जाता है वो एकदम भीतर जलने लगता है से क्योंकि वो जो वासना दमित रह गई जिसके पीछे से मन खेल खेलता था अब मिलती नहीं उसको अब वो काम को छोड़ के क्रोध के पीछे ही पूरा पड़ जाता है जो आदमी क्रोध छोड़ देगा वो लोभी हो जाएगा उसका सारा क्रोध ऊर्जा जो क्रोध बनती थी लोभ बन जाएगी ये कोई आश्चर्यजनक नहीं कि जैन समाज लोभी हो गया अहिंसा का परिणाम महावीर ने कह दिया कि बिल्कुल हिंसा नहीं करनी तो मन जो हिंसा करने के पीछे छिपा था उसने दूसरी तरकीब खोज ली वो धन के पीछे पड़ गया महावीर ने कहा कि खेतीबाड़ी भी नहीं करनी क्योंकि उसमें भी हिंसा होती पौधे उखाड़ोगे तो पौधे में भी प्राण होते फसलें काटोगे तो उसमें भी तो प्राण होते तो खेती भी मत करो छतरी हो नहीं सकते क्योंकि तलवार उठानी पड़ेगी कृषक हो नहीं सकते क्योंकि उसमें हिंसा होती सूद्र कौन होना चाहता है क्योंकि मलमूत्र कौन धोएगा? ब्राह्मण घुसने नहीं देंगे तुम्हें कि तुम ब्राह्मण हो जाओ बहुत मुश्किल मामला है ब्राह्मण होना वो तो जन्म से ही कोई हो सके उन्होंने अपना अड्डा जमा रखा है वो सबके शिखर पे बैठे ऐसे हर किसी को घुस जाने दें तो सभी लोग ब्राह्मण हो जाएं, फिर तो कोई दूसरा वर्ण बचे ही नहीं सभी घोषणा कर दें कि हम ब्राह्मण लोग करते भी रहते मैं एक सज्जन को जानता हूं पहले वो सिन्हा हुआ करते थे फिर सक्सेना हो गए फिर एक दिन मुझे मिले तो शर्मा हो गए मैंने कहा मामला क्या है उन्होंने कहा कि अपने को जो रुचे अरे किसी ने ठेका लिया सक्सेना सिन्हा शर्मा अपने को जो रुचे अपना नाम है तो हमने तो शर्मा कर लिया मनुष्य तुम्हें तो मालूम है शर्मा का मतलब क्या होता है उन्होंने कहा शर्मा का मतलब ब्राह्मण उनका वो तो ठीक है शर्मा का अर्थ होता है महाब्राह्मण उनका महाब्राह्मण का क्या मतलब होता है अब तुमको खोजबीन करनी पड़ेगी शर्मा उस ब्राह्मण को कहते थे वैदिक काल में जो वेद में वर्णित यज्ञों में पशुओं की बलि देता था शर्मन का अर्थ होता है काटना गर्दन काटना शर्मा का मतलब होता है गर्दन काटने वाला मैंने कहा भैया तुम सक्सेन अच्छे थे सेन्हा भी ठीक थे शर्मा क्यों हो गए उन्होंने कहा तो क्या बिगड़ा बदल लेंगे वो अब बर्मा ब्राह्मण हो नहीं सकते थे इतना आसान नहीं था तो महावीर के अनुयायी क्या करते हिंसा गई तो क्रोध गया क्रोध करने तो हिंसा आ जाएगी तो सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई लोभ पर इसलिए जैन समाज अगर धनी हो गया तो आश्चर्यजनक नहीं है स्वाभाविक परिणाम है मगर धन हिंसा का ही एक रूप है क्योंकि जब तक तुम चूसोगे नहीं तब तक धन इकट्ठा होगा कैसे पानी छान के पियो खून बिना छाने पी जाओ खून को कोई छान के पीता है? धन तो खून ये तुम अगर लोगों को चारों तरफ जीवन देखोगे तुम पहचान लोगे कि किस तरह मन चालबाजियां करता एक तरफ से हटाओ दूसरे दरवाजे से घुस आता है करुणा में कृपा करो इसलिए गुलाल कहते हैं कि उस परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे करुणा में कृपा कर चरण चित लावे एक ही क्रांति की संभावना है कि मेरा अहंकार तेरे चरणों में गिर जाए मेरा मन तेरे चरणों में गिर जाए मगर तेरी कृपा के बिना यह भी नहीं हो सकता इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं तेरी अनुकंपा हो तो ही ये हो सकता नहीं मन बहुत चालबाज है मुझे तो धोखा देता रहा जन्मों जन्मों आगे भी देता रहेगा सतसंगति सुख पायक है निशुबासर गाव है। इतनी ही कृपा करके मुझे सत्संग मिल जाए ऐसे लोगों का साथ मिल जाए जो मन के पार उठ गए हो या कम से कम पार उठने का प्रयास कर रहे हो ऐसे लोगों का साथ मिल जाए जो मन के साक्षी हो गए हो या साक्षी होने की प्रक्रिया में संलग्न हो सत्संगति सुख पाए के निस्वासर गावे तो फिर मैं तेरे गीत गाऊं दिन रात गाऊं अभी तो इस मन के ही जाल मोल जह रहता हूँ गीत गाने की फुर्सत कहाँ ये मन तो गालियाँ ही दिलवाता है गीत तो उठने नहीं देता ये मन तो कांटे ही कांटे बोता है फूल तो उगने ही नहीं देता अब की बार यह अंध पर कुछ दया कीजिए और कितने जन्म हो गए इस अंधे पर अब दया करो जन गुलाल बिनती करे अपनों कर लीजिए इतनी प्रार्थना कर सकता हूं और तो करूं भी क्या कि अपना कर लो मुझे मिटा लो अपने में जैसे नदी सागर में खो जाए ऐसे मुझे अपने में खो जाने दो तुम्हारी मोरे साहब क्या लाऊं सेवा और मेरे पास कुछ नहीं है ये मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारी सेवा में ला सकू अस्थिर कहा देखूं सब फिरत बहेवा इस जगत में तो मैं किसी को भी थिर नहीं देखता स्थिर नहीं देखता सब बहे जा रहे हैं एक अंधी दौड़ है जिसमें दौड़े जा रहे हैं सुर नर मुनि दुखिया देखो आदमियों की तो बात छोड़ दो देवता भी दुखी मुनि भी दुखी सब दुखी हिम्मत की बात कही सुर नर मुनि दुखिया देखो तुम्हारे देवता भी सुखी नहीं है हो भी नहीं सकते तुमने कहानियां तो पढ़ी होंगी पुराणों में कि इंद्र हमेशा ही घबराए रहते उनका इंद्रासन डोलता रहता कोई करने लगा तपश्चर्या उनका इंद्रासन डोला उनको घबराहट लगी रहती कोई इंद्रासन पर ना चढ़ जाए तो यहां तो भय और दुख ये क्या इंद्रासन हुआ और कितनी चालबाजियां और राजनीतियां देवताओं के लोक में चल रही सब एक दूसरे की पत्ती काटने में लगे हुए सबकी आकांक्षा है कि इंद्र बन जाएं देवताओं के देवता बन जाएं तो वहां जहां पद की दौड़ है लिप्सा है वहां सब उपद्रव होगा सब तरह की बेईमानियां होंगी और इंद्र ने हर तरह की बेईमानियां की कथाएं कहती हैं कि ऋषि मुनि बैठते हैं ध्यान करने और इंद्र भेद देता अपसराओं को ये भी कोई बात हुई ये कोई भले आदमी के लक्षण हुए इन कोई बेचारा ऋषि मुनि ध्यान कर रहा है और वो भी पुराने जमाने के ऋषि मुनि आजकल के नहीं आजकल के ऋषि मुनि की तो बात अलग एक माँ अपने बेटे को समझा रही थी कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठा करे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठते बेटा का तुम बिल्कुल गलत कहती हूं मां तुम्हें कुछ पता ही नहीं ऋषि मुनि नहीं उठते ब्रह्म मुहूर्त ऋषि कपूर आठ बजे के पहले नहीं उठता और दादा मुनि अशोक कुमार दस बजे के पहले नहीं उठते तुम क्या खाक बातें कर रही कौन से ऋषि मुनि की बात कर रही है? अब तो गए ऋषि मुनि अब तो ऋषि कपूर और दादा मुनि अशोक कुमार कोई ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठाए ध्यान करे बेचारा नहाए धोए ठंड में योगासन करे और इंद्र को घबराहट हो जाती वेद्यता स्वर्ग की अफसराओं को स्वर्ग की अपसराएं यानी स्वर्ग की वैश्याए यह भी खूब रही देवता किसी के ध्यान में सहयोग देना चाहिए कि विघ्न बाधा खड़ी करनी चाहिए तो फिर दानव क्या करते हैं और अगर देवता ही ये कर रहे हैं तो फिर राक्षस और क्या करेंगे राक्षसों के लिए तो कोई काम ही ना बचा फिर तो यही समझो कि राक्षसों को तो सहायता करने पड़े देव मुनियों की खबर कर दी पहले ही से कि भैया सावधान आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने मत जाना आज ध्यान करने मत बैठना सूफियों में एक कहानी एक फकीर सुबह सुबह झपकी खा गया रोज का नियम था उठ के नमाज पढ़ने का उस दिन सो गया किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया उठा तो उसने पूछा कि भाई तुम कौन तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की उसने कहा मैं इबलिस हूं इबलिस है मुसलमानों में सैतान का नाम वो फकीर तो बहुत हैरान हो गया उसने कहा इबलिस इबलिस का तो काम है लोगों के ध्यान में बाधा डालना और मैं तो सो गया था तुमने मुझे उठा के ध्यान के लिए तैयार कर दिया ये तुम्हारे ढंग कब से बदल गए इबलिस ने कहा पिछली बार तुम सो गए थे तो मैं बहुत खुश हुआ था लेकिन फिर जाग के तुम इतने पछताए इतने पछताए कि तुम्हारी हजार प्रार्थनाओं से भी तुम परमात्मा के इतने प्यारे नहीं हो सकते थे जितने पछतावे से हो गए सो मैंने कहा भैया बेहतर जगा दो मरने दो करने दो ध्यान नहीं तो पीछे पछताएगा और परमात्मा का और प्यारा हो जाएगा मगर यहां इस देश के पुराणों में देवता बड़े बेचैन घबराहट से भरे प्रतिस्पर्धा है डर है कि ये मुनि देवता हो जाएंगे तो इंद्रासन न छीन इन मुनियों के भीतर भी इंद्रासन छीनने की आकांक्षा है और इनको डमाडोल करने का प्रयास चल रहा है ये तो धर्म ना हुआ ये तो दिल्ली का पागलखाना हो गया है ये तो इंद्र ना हुए मुरारजी देसाई हो गए कि चरण सिंह ने की साधना और दिया पटका एक और अब चरण सिंह भी चारों खानो चित्त पड़े दोनों पड़े सुर नरमुनि दुखिया देखो सुखिया नहीं केवा किसी को यहां मैं सुखी नहीं देखता हूं सब दुखी दिखाई पड़ रहे हैं डंक मारी जम लुटत है लुटी करत कलेवा और हरेक का कलेवा मृत्यु कर रही हरेक को मृत्यु खा जाती अपने अपने ख्याल में सुखिया सब कोई हालांकि अपने ख्याल में प्रत्येक सोचता है कि सुखी हूं लेकिन बस वो ख्याल है कल्पना है वस्तुता यथार्थ नहीं तुम भी सोचते हो कि तुम सुखी हो नहीं तो अहंकार गिर जाए अहंकार को संभाल कर रखना पड़ता है कि माना कि बहुत सुखी नहीं हूं लेकिन औरों से तो ज्यादा सुखी हूं इसीलिए लोग दूसरों की निंदा करने में रस लेते निंदा का रस यही है उससे पता चलता है कि दूसरे और भी भ्रष्ट गर्हित नारकी और भी दुख भोग रहे हैं इनसे तो हम बेहतर निंदा करने से दूसरों की बुराई का पता चलता है अपनी भलाई उभर के दिखाई पड़ने लगती जैसे अंधेरी रात में दिया भी खूब चमचमाता है दिन में तो तारे भी छिप जाते तो अंधेरी रात खड़ी कर लो अपनी चारों तरफ सबकी निंदा करो सबकी बुराई करो सबको दिखाओ दुखी तो उनकी अंधेरी रात में अमावस में तुम्हारा छोटा मोटा दिया भी हुआ जुगनू भी हुई तो भी टिमटिमाएगी अपने अपने ख्याल में सुखिया सब कोई लेकिन सच्चाई नहीं है ये, बस ये कल्पना जाल है मूल मंत्र नहीं जाने दुखिया में रोई और गुलाल कहते हैं कि मैं इन सब तथाकथित सुखी लोगों को देख कर रोता हूं क्योंकि इनको मूल मंत्र ही पता नहीं इन्हें साक्षी भाव पता नहीं जहां से सुख का सागर उमड़ता है और ये अपने को भ्रांतियों में भटकाए हुए अब की बार प्रभु बिनती सुनिए दे काना हे प्रभु हे परमात्मा इस बार मेरी बिनती सुन लो जन गुलाल बड़ दुखिया दीजे भक्ति दाना मैं नहीं कहता कि मैं सुखी सुखी तो यहां प्रत्येक अपने को कह रहा है मैं तो साफ कह देता हूं खोल कर रखे देता हूं अपने को नग्न कि मैं दुखी तुम मुझे भक्ति का दान दो और कुछ नहीं मांगता और कोई धन नहीं मांगता और कोई धन है भी नहीं जगत में भक्ति भक्ति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसको भक्ति मिली उसे भगवान मिला भक्ति द्वार है भगवान का भक्ति मंदिर है भगवान का कहते हैं सिर्फ भक्ति दे दो मैं प्रेम कर सकूं बेसरत प्रेम कर सकू तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को अपने को बिल्कुल मिटा सकूं तिरोहित कर सकूं विसर्जित कर सकू बिल्कुल ना हो जाऊं शून्य हो जाऊं ऐसी मुझ पर अनुकंपा करो ऐसी मुझ पे कृपा करो ये प्रार्थना गुलाल की सुनी गई ये प्रार्थना एक दिन पूरी भी हुई जिस दिन पूरी हुई उस दिन गुलाल कह सके झरत दसों दिस मोती तुम भी इस प्रार्थना में डूबो तुम्हारी भी ये पूरी होगी प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि परमात्मा को पाले अगर हम न पाएं, तो हमारे अतिरिक्त तो और कोई ज़िम्मेदार नहीं आज इतना है